सुंदर शंकरं ृष्ण केशवं शराय श विभ वंदे भगवंत मूर्ति ऐमे दक्षिणाए न ओ शांति शांति शांति, शांति। प्रकृतिवशवर्ति भूत समुदाय जीव जितने सब प्रकृति के अधिनते प्रकृति इति प्रकृति के अधीन में रहता है भूतवर्ग यदि प्रकृति के अधीन सब हो गए लौकिक वैदिक पुरुषकार विषय अभात फिर पुरुषार्थ पुरुषकार विषय क्या है पुरुष क्या करेगा लौकिक वैदिक पुरुष कुछ नहीं कर सकता प्रकृति का अध्ययन होगी तो वेद में जो कहा गया विधि निषेधादि आदि व्यर्थ हो जाएगा विधि निषेध क्यों विधि निषेध फिर व्यर्थ हो गया क्योंकि प्रकृति का अध्ययन सब है वेद में कहा ये करे ये नहीं करे लौकिक में जो कुछ कर्तव्य इसके लिए कोई विषय नहीं रहा सब प्रकृति का अध्ययन ही करेंगे तो विद्या में श्रद्धान तो ये शंका करते यदि भाष्य में यदि सर्व जंतु आत्म न प्रकृति शब्द समय चेष्ट सर्व जंतु ज्ञानी अज्ञानी सब अपने प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते है न प्रकृति शून्य कर्षित अस्त प्रकृति शून्य तो कोई नहीं सब का है पूरा कृत धर्मागर्म का संस्कार वर्तमान जन्म आदमी अभियोग तो प्रकृति सबकी है ही शून्य तो कोई नहीं न चाहकृति सिद्ध थी तथा पुरुष कार्य पुरुष प्रयत्न का पुरुष से कार्य प्रयत्न विषय अनुभव कोई विषय ही नहीं रहा पुरुष क्या करेगा प्रकृति का अधिन शो करेंगे तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाएगा शास्त्र अनर्थ के प्राप्तो हो शास्त्र से अनर्थ का शास्त्र में भी निषेधाधिक व्यर्थ हो गया ऐसे प्राप्त एकदम उच्चते आगे कहते हैं न प्रकृति रस्ती तुरुषकार संभवाद अर्थवत्तम तद विषय विधि निषेध भविष्य प्रकृति जिसकी नहीं है वह पुरुषकार करेगा प्रयत्न करेगा संभव है तो वहां शास्त्र सार्थक हो जाएगा तद विधिनिषेध विधि निषेध अर्थवत्तम भविष्य तद जिसकी प्रकृति नहीं है ऐसे पुरुषों के लिए विधि सार्थक हो जाएंगे अर्थवत्तम भविष्य ऐसा संख्या करने से सिद्धांत ऐसा पूरा पिछले करता नहीं किया न तो प्रकृति शून्य का सिद्धार्थ कोई नहीं की प्रकृति शून्य जिसके लिए विधि चरितार्थ हो जाए संख्यत दोषों श्लोके न परिहर ये जो दोष की शंका हुई शास्त्र के प्राप्ति पुरुष प्रयत्न नहीं होने से इसका परिहार श्लोक से करते, उच्च थे इंद्रिय से राग देश व्यवस्थित तौरशे तौर परिपंथिनौंद इंद्रिय अर्थ है जो बार का इंद्रिय अर्थ अर्थे प्रति इंद्रियो के अर्थ विषय सब इंद्रिय इंद्रिय अर्थ अर्थे अनुसार व्यवस्था का व्याप्तमिच्छा व्याप्त मीचा सब इंद्रियों के विषय में अर्थ है राग देश हो व्यवस्थित राग और उद्देश इंद्रियो के विषय में रागित है तय वर्षम न आगक्षित वो राग देश तो के अधिनो को प्राप्त नहीं करेम तो अस परिपंथ रहो वह राग देश ही इस श्रेय मार्ग के लिए विरोधी है के विषय में राग देश है उसके अधिन नहीं हो राग देश ही इस श्रेय मार्ग के परिपंथ विरोधी दर्शियाम के शब्द टीकांद्रिय विषय दीक्षा से इंद्रि इंद्रिय दुवार कंसे ण गोचर तो सर्वकरण विषय दिखाते है सर्वेन्द्रिया विषय शब्द राग देश है प्रत्यर्थम राग देश अव्यवस्थया प्राप्त प्रत्याशी प्रत्येक अर्थ में राग और देश कोई व्यवस्था नहीं राग है देश है सब अर्थ है राग भी हो देश हो ऐसा प्राप्त होने पर प्रत्याशी निराकरण स्पष्ट करते है भाष्य गा इष्टे रागो अनिष्टे देशः प्रत्येक तो विषय में राग देश की है? जो विषय जिसको इष्ट है उसमें राग है और जो विषय अनिष्ट है उसमें देश है जो रूप प्रसाद इष्ट है वो राग है और जो अनिष्ट है उसमें देश होता है सब ये तेवम प्रति इंद्रिया अर्थ प्रत्येक इंद्रिया के विषय में राग देशों अवश्य महाविनो अवश्य ही रहते प्रति विषय विभागेन तयर अन्य तरह पुरुषकार विषय भाव प्रयुत्या प्राग उक्तम दूषण कथम समाधेय प्रत्येक विषय में राग और द्वेश विभागेन विभाग में का राग अनिष्ट विषय में द्वेश तयर अन्य से आवश्यकते तय राग द्वेश दोनों में से अन्य तरह में से कोई एक रहेगा दोनों एक साथ एक विषय में नहीं रहते राग देश अन्य तरह से आवश्यक होते किसी में राग, में राग में ही अवश्य पहले दूषण दिया था पुरुष प्रयत्न पुरुषाकार का विषय नहीं रहा प्रकृति का अध्ययन सब है इसलिए जो शास्त्र अनर्थ विधि व्यर्थ हो जाएगा दूषण दिया था उसका समाधान कैसे होगा पुरुषकार विषय अभाव पुरुषाकार के विषय के, के अभाव के कारण जो प्रागोक्त दूषण पहले कहा गया दूषण अभी शास्त्र विधि निषेध व्यर्थ है उसका सामधान कथम सामे उसका सामधान कैसे करना? करनाशंकाशे भाष्य में पुरुषकारस्य, शास्त्रार्थस्य च विषय है पुरुषकार पुरुष प्रयत्न का पुरुषार्थ का विषय और शास्त्रार्थ का विधि निषेध का विषय इत्यादि अवतारित भाग विभजते पयुर्ण वसम आगछित ये अब तरग तो व्यवहार करते शास्त्रार्थ प्रवृत शास्त्रार्थ है पूर्वमेव पूर्व में रागद्वेश वशम न आगछित शास्त्रार्थ जो प्रवृत्त होता है पुरुषार्थ करता है पुरुष पहले रागदेश के वस में नहीं आए विषय में रागदेशे रागद्वेश उसके वश में आकर जो करता है उसके अधीन नहीं आए ठीक है प्रकृति वसत् जंतु नैव नियोज्यम इतना आशंका वो तो प्रकृति के अधीन है जंतु जीव तो उसको फिर कैसे कहेंगे राग देश रागद्वेश अधीन नहीं हो और तो प्रकृति का अधिन है नही वो नियोज्य उसको नियोग नहीं कर सकते किसी विधान नहीं कर सकते तो प्रकृति का अधिन ऐसा शिक्ष से प्रकृति सह रागद्वेश सौकार्य पुरुष प्रवर्त पुरुष की जो प्रकृति प्रकृति शब्द से कहा पूर्व जन्म में किया गया धर्म अधर्म वर्तमान जन्म के आदि में प्रभुत हुआ, हुआ। तो समन्वय पूर्व विद्या चिंतन विहित अन चिंतन उपासना कर्म विहित कर्म और वासना इससे आगे जन्म बनता है तो उसके जन्म के आदि में अभिव्यक्त होता है संस्कार जो पहले किया था कर्म वो प्रकृति पुरुष की जो प्रकृति है स्वभाव है राग देश पुरुष राग राग देश पूर्वक ही अपने कार्य में पुरुष को प्रवृत्त कराती है प्रकृति अपने कार्य में प्रकृति कराएगी राग देश पुर्वक तथा तो। सद धर्म परधर्म धर्म अनुषान चौथे राग देश होने से इष्ट अवस्थे तो में रागे यदि धर्म विरुद्ध हो तो राघव से उसको ग्रहण करना चाहता है और अनिष्ट में द्वेष है अपने धर्म में करना चाहिए उसमें द्वेष हो तो नहीं करता है तो स्वधर्म परित्याग पर धर्म अनुष्ठान भवती राग द्वेशीका में राग द्वेष द्वारा प्रकृति वशवर्तित्व स्वधर्म त्याग आदि दुर्भारमित्य उत्तम प्रकृति के वशवर्ती होते सब राग द्वेश के द्वारा किसी में राग है निश्चित तो उसको करने की चाहे तो किसी देश भी तो नहीं करते ये प्रकृति के राग देश की द्वारा प्रकृति का दिन होते तो स्वधर्म त्याग आदि स्वधर्म त्याग आदि से पर धर्म अनुसार दुर्भारम हो न सके हो जाता है तो कहा गया इधानी विवेक विज्ञान राग आदि निवारण शास्त्रीय दृष्टिया प्रकृति पार परिहर तुम सक्षम देखो यही पुरुष प्रयत्न का क्या विषय है कहाँ विषय प्रकृति का दिन है तो विवेक विज्ञान है विवेक रूप विज्ञान कर्तव्य आकर्त्य तो राग आदि निवारण राग आदि निवारण शास्त्रीय दृष्टिया प्रकृत भार विवेक विज्ञान से राग आदि का निवारण करेंगे शास्त्रीय दृष्टि के द्वारा शास्त्र के द्वारा जैसे कहा गया यही कर्तव्य कोई कर्तव्य नहीं शास्त्रीय दृष्टि होनी चाहिए अपने मन दृष्टि नहीं शास्त्र संस्कार दृष्टि स्वाभाविक है और ज्ञान से सब कह उसको हटा करके शास्त्र प्रमाण से जुड़े श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण करें अपने मन में कुछ दुराग्रह कर शास्त्र श्रवण करें इसको हम पुष्ट करेंगे पढ़ करके तो मत सब मत शास्त्र में है ही नास्तिक मत को भी शास्त्र में रखा गया है बौद्ध मत को भी रखते है सब मत द्वारा शंका समाधान करके मुख्य सिद्धांतों को जानने के लिए सब मत शास्त्र में है किसी मत को पुष्ट करने के लिए किसी नया मत चलाने के लिए ये रखना मूर्खता है सब मत पुष्ट है सब मत है शास्त्र में सर्व मत पूर्व पक्षी को भी स्थान देते हैं क्योंकि साधकों को आगे विभिन्न प्रकार संशय शंका हो सकती है और संशय की निवृत्ति के लिए जितने शंका हो सकती है सब संशय को पूर्व पक्षी मुख ऐसी छात्र में ग्रह करके फिर उसका उत्तर दे करके शंका निवृत्ति करते हैं। तब आगे कभी साधु को ऐसी हो शंका होगी नहीं शंका जितने शंका हो सकती सब शंका ऐसे में है वो शास्त्र पढ़ने पर ही शंका करने का भी सामर्थ्य आता है जो शास्त्र संस्कार नहीं है और संशय कैसे करना होगी उनको मालूम नहीं तर्क कैसे करना होगी भी मालूम नहीं शास्त्र तो समझने पर शंका समाधान होता है सब मत पहले से है मत सब करके मुख्य एक ही सत्य एक ही जो सत्य है वही सत्य है यदि रजू है तो रजू ही हजार लोग उसको सर्प समझे और हजार लोग उसको माला समझे कुछ लोग जलधारा समझे कुछ लोग दंड समझे कुछ भी कोई समझे किंतु तो वस्तु यदि रजू है तो रज्जू ही है अलग नहीं होगा अलग इतने बड़े हो हजार करोड़ लोग उसके पीछे चलने लगे और यदि गलत कहता है तो गलत होगा नहीं तो हजार लोग लाख लोग उसके पीछे है तो जो बोलेगा ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होगा कोई कुछ चमत्कार दिखा दिया और चमत्कार देखा कर रज्जू को सर्प बताएगा लोग उस, उसके पीछे चलने लगे चलने पर रजू कभी भी सर्प नहीं हुआ रजू तो रजू ही है सत्य तो जानना ही है इसलिए किसी माता कुछ अपने मन में कुछ रख करके ज्वाग्र रह करके छात्र श्रवण नहीं करके छात्र श्रवण करके अपने माता उसके अनुसार चले इसे सात्य और दृष्टि मन में कुछ रख करके शास्त्र श्रवण करे जो इष्ट है उसको तो लिया जो इन्हें से इसको छोड़ दिया क्या अनिष्ट प्रसंग आया उसको सुनेंगे नहीं जब इष्ट है तो उसको बड़ा खुशी है ये दृष्टि नहीं होकर के शास्त्रीय दृष्टिया प्रकृति पार्य में परिवर्तन सक्य ये प्रकृति पर होता अपने मन में कुछ रख करके ये प्रकृति का धन है देश होता है और शास्त्र सवण करने का ही प्रयोजन है शास्त्रीय दृष्टि हो शास्त्रो कहा गया उसके अनुसार चले तो प्रकृति का धन नहीं होना चाहिए प्रकृति पारावश्यम परिवर्तन सकम तभी परिहार किया जा सकता है ये भाष्य में यदा पुनः राग द्वेश तथा प्रतिपक्ष नियम राग ये द्वेश उसका प्रतिपक्ष चिंतन करके विरोधी चिंतन करके नियमन करता है राग द्वेश को नियमन करता है तथा शास्त्रीय दृष्टि पुरुष होते हैं शास्त्रीय सा, दृष्टि दृश्य शास्त्रीय दृष्टि पुरुष शास्त्रीय दृष्टि वाला पुरुष होता है शास्त्रीय दृष्टि वाला यदि होता है न प्रकृति ठीक है तब प्रतिपक्षन कहा मिथ्या निबंधनो प्रकृति का मिथ्याबंधनो रागद्वेशगद्वेशान निबंधन निबंधन यु निबंधन मूल कारण रागद्वेश मूल कारणे कारण मिथ्याज्ञान भ्रम उसे रागद्वेश तत्तिपक्ष रागद्वेश प्रतिपक्ष का विवेक विज्ञान मिथ्या ज्ञान विरोधित्व कवधे विवेक विज्ञान के प्रतिपक्षी क्यों है क्योंकि मिथ्या ज्ञान विरोधित्व मिथ्या ज्ञान मूल राग विज्ञान मिथ्या ज्ञान का विरोधी मिथ्या ज्ञान के अभिद्धि होने से जिसके कारण राग द्वेश होता है विवेक विज्ञान होने से राग द्वेष नहीं होगा इसलिए राग द्वेष प्रतिपक्षित्व विवेक विज्ञान में है किस कारण राग द्वेश का कारण मिथ्या ज्ञान विरुद्ध होने से ये समझना इसलिए विवेक विज्ञान में आया तो प्रतिपक्ष विवेक विज्ञान है नियमन करना पड़ता है राजद उसके विविध विरोधी विवेक विज्ञान के द्वारा शास्त्र में जो कहा गया ये कर्तव्य ऐसा समझकर कर उसको नियमन करेगा तो शास्त्रीय दृष्टि होगा प्रकृति का दिन नहीं होगा टीका में एवकार से अन्य एव विवच्छेद का तुम दर्शे थी पार्थ एवं धर्मुदर यह था अन्य योग व्यवच्छेद पार्थ ही धनुधर उसके समान कोई दूसरे धनुधर नहीं यह अन्योगेद होता है कहीं एवं होता है अयोग व्यवच्छेद शंख पांडुर एवच शंख पाण्डुर वर्ण है पांडुर के अयोगो का व्यवच्छेद पांडुर नहीं है बातें नहीं पांडुर हे पांडुर एवच और एक अत्यंत अयोग व्यवच्छेद होता है अत्यंत असंबंध असंभव की निवृत्ति नीलम पद्म भवत्यव नील कमल भवत्यव होता ही है? नहीं होता ही बात नहीं कमल नील भी होता है ये होता है अत्यंत अयोग अत्यंत अयोग असंबंध का व्यवच्छेद करना निवृत्ति करना और अन्य अयोग अन्य सम्बंध का व्यवच्छेद करना पार्थ ही धर्मुदर उसके समान धनुधर कोई नहीं है और एक अयोग्य व्यवचेद हो गया अयोग्य मतलब की व्यावृति करना शंकर पांडुर वो पांडु नहीं बात नहीं पांडु यहाँ क्या है थिन शास्त्रोदृष्टिव पुरुषो ये एवकार तथा तो तो शास्त्र दृष्टि रेव पुरुषोति कार से अगो व्यवचार तो न प्रकृति वश शास्त्र दृष्टि रेव और किम न प्रकृति वसो न शास्त्रोदृष्टि है तो प्रकृति के अधिन नहीं है प्रकृति का अधिन क्या होता है जो तो शास्त्र दृष्टि नहीं शास्त्रीय दृष्टि होकर के जब राग द्वेष के प्रतिपक्ष से नियमन करेगा तो शास्त्र दृष्टि तो प्रकृति वर्षा नहीं है यही हुआ प्रकृति वर्ष और पुरुषार्थ का विषय हुआ पुरुषार्थ का विषय हुआ शास्त्र दृष्टि होकर के शास्त्रीय मत में चले तो प्रकृति वर्षा नहीं है और जो शास्त्र दृष्टि नहीं है तो प्रकृति वश है न प्रकृति वश पुक्त नियोगम उपसार्थी तय न वसन आगछितग देश के अध्ययन में नहीं आये ये जो नियोग क्या था विधान क्या था ऐसा <laughs> नियोग कैसे होगा प्रकृति का अधिन है तो उसका अर्थ क्या उसका विवेक विज्ञान के द्वारा उसके प्रतिपक्षी से राग देश तो का नियमन करें शास्त्रीय दृष्टि नहीं जब नियमन करें प्रकृति का अधिन हो करे रागदेश अपने धर्म त्याग पर धर्म अनुसरण ये तस्मा तय तो राग देश वसम नागित इसलिए राग देश का अधिन नहीं हो तत्र हेतु मार्ग इसका कारण करते क्यों ये स्थित परिपंथीन <coughs> अस्थ पुरुष से परिपंथीन श्रेय मार्ग से विघ्न कर्ता इसके विरुद्ध श्रेय मार्ग में चल रहा है श्रेय मार्ग के परिपंथी विघ्न करता रू श्रेय मार्ग विघ्न करने वाले राग देश तस्कर पथीर्थ तस्कर पथी इतर्थ पाठ है तस्करावी वथि त्यर्थ पति बनाओ तस्कर में थे पथीर्थ मार्ग में तस्कर जैसे चोर जैसे जैसे मार्ग में चोर है मारे पेटी कर लूट लेते हैं आगे जाना नहीं है पता है तस्करा तस्करावी वथिर्थ विघ्न करता रहो पर ही दिया है ठीक टीकामी हि शब्द उत्पाद हेतु इस शब्द के द्वारा ग्रहण कहा गया हेतु <coughs> यथ प्रकटित यतस्त यत शब्द से ही प्रकट किया गया सूर्वण तब्देन संबंधित है तस्मात जो तस्माजे महिलाया तस् तयस तो नगछति यत तवय तो परिपंथीन तस्तर तो वसन न आगछतिशब्द से संबंध करना पुरुष परिपंथित्व में तय उदाहरण स्परे थी पुरुष के विरोध ये रागदेश उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते मार्ग से विघ्न करता रहो जैसे मार्ग में चोर है इसी प्रकार ये रागदेश देश है सेव मार्ग के विरोध है उसके अध्ययन नहीं हो अपने मन में रागदेश रख करके शास्त्र चिंता नहीं करे शास्त्र के अनुसार ही अपने मतो को बनाए छात्री जैसे कहा गया पूरा दृढ़ विश्वास करके चले और शास्त्र आचार्य के शास्त्र के ऊपर भी निंदा उद्देश्य करे तो अपनी आनिए किसके कुछ नहीं आनी है। बहुत लोग ऐसा करके अपने मन के कहीं वृद्ध हुआ तो शास्त्र कार्य के ऊपर निंदा करते है वो गलत कहा से करते शास्त्रीय के आचार्य शास्त्र के अनुसार चलने वाले उनकी हानि नहीं होगी राग उद्देश्य निंदा करने वाले अपनी हानि इसलिए शास्त्रीय मत के अनुसार भगवान आगे कहेंगे तस्मा शास्त्र प्रमाण कार्य कर्तव्य कर्तव्य क्या निश्चय करना उसके शास्त्र प्रमाण करते भगवान नहीं करते मेरे वाक्य लेकर करो शास्त्रीय प्रमाण इसलो को बोलो दिया दिया राग द्वेशेय मार्ग प्रतिपक्ष प्रकटयत परमोपन्यास द्वारा समानतर श्लोकम अवतारयी राग और द्वेश दोन है श्रेय मार्ग के प्रतिपक्ष है विरोधी इसको स्पष्ट करने के लिए अन्य मत तो कथन के द्वारा उपन्यास कथन के द्वारा आगे का श्लोक अवतरण करते हैं भगवान भाषिक तरह तो तो राग द्वेश अन्य तो राग देश मन्यते शास्त्रार्थम अपनी अन्यथा परोधर्म अभी धर्म तथा धनुष्य रागद्वेश प्रेरित होने से क्या है क्या मानता है शास्त्र में कहा गया ठीक नहीं ऐसा होना चाहिए ये ठीक है क्या कहते शास्त्रार्थम अन्यथा मान्य शास्त्र में कहा गया केंद्र ठीक नहीं अन्यथा था अन्य थे और शास्त्र कहा गया कहा गया शास्त्र ठीक नहीं और पर धर्म वो तो धर्म है, धर्मत्वात तो अनु धर्म है, उसमें करने क्या पति? है हम भी मनुष्य धर्मत्वात्थ तो अनु स्वधर्म के अनुमान है परधर्म अनु धर्मत्वात्थ स्वर्म धर्मत्वाद अनुच्छेद करना है आपत्ति ये राग द्वेष अज्ञान के कारण राग ऐसे जिसके मन में बहुत समय हम देखे पढ़ाते समय जिसके मन में कुछ ऐसे रहता है तो ग्रहण नहीं होता है उसको ही ग्रहण करना वृद्ध गया तो नहीं नहीं होगा जो अपने मन में वही ग्रहण करना ऐसे कारण से अपनी हानि साथ श्रवण करने के लिए दुराग्रह मन में कुछ नहीं रख करके किसी में स्पष्ट होकर के श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके, करके ग्रहण करे ये सब मानते देश प्रवृत्त होकर कि क्या वो ठीक नहीं तथा दस श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मांत स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावर्मो भयाधर्मोण स्वधर्म विगुण श्रीयान अनुष्ठतात् पर धर्मात् ठीक ठीक अनुष्ठान किया गया परधर्म की अपेक्षा विगुण होगा सब धर्म भी प्रशस्त रे अपना धर्म सब नहीं ठीक ठीक हो पाया तो भी ठीक ठीक किया गया पर धर्म में क्या किया ये सही प्रशस्त सदर्म अनुष्ठान करते तो निधन ही सही है मर भी जाए तो भी अपने धर्म करके ये तो प्रशस्ता है किन्तु पर धर्म भयावह भयम आवह थी प्राप्त टीका में तो रह गया जो कहा है भाष्य में आया पर धर्म भी धर्म तो अनुषय उसके तो बार टीका में दिया तत्र तत्र व्यवहार भूमि सप्तम अर्था व्यवहार भूमि में लोग राग देश प्रत्युत होकर के शास्त्रार्थ को अन्यथा मानते है शास्त्रार्थ से अन्यथा प्रतिपत्ति में प्रत्यय थी शास्त्रार्थ को अन्य कैसे मानते है कहते पर धर्मोपि धर्म तत्षर्मी पर धर्मोपि अपे अनुमान हो गया साम को दृष्टान्त करके अनुमान दूसरे उत्तरत्व श्लोकम उत्थापय थी ये अनुमान पूर्वपेक्षिक उत्तर वर्षे आगे श्लोक आरंभ करतेसती तो क्षत्रधर्मा युद्धा दुराष्ठा परिव्रट धर्म सेखासादक्षण से, से कर्तव्य प्राप्त धर्म युद्ध के विषय दुर्नषा दुखाननम युद्ध का अनुष्ठान। कठिन है बहुत सीखना पड़ता है फिर बाद मृत्यु भय रहता है उसकी अपेक्षा परिभ्राट धर्म से विचासनादि लक्षण से स्वुष्ठ ये सरल सं को चलो विचासन करके विचासनादि विचासन शोभन कर स्वु स्वी स्व स्व अनुष्ठ शोभनम अनुम स्व अनुष्ठियम स्व अनुष्ठ अच्छा सरल ये करना चाहिए कर्तव्य प्राप्त दि संन्यास क्षेत्र को लेना चाहिए इतिहास के व्याख्यान करते श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्म स्वनिश्चित पर धर्म स्वनिष्ठित होने पर भी उसकी अभिक्षा विगुण होने पर अपने धर्म से ठीक है श्रेयान का प्रशक्तर सोधर्म स्वधर्म सो स्व सो सो का धर्म विगुण भी विगत गुण विगुण कुछ गुना अंग रहित होने पर भी जदि अनुशन करता है स्वधर्म वो प्रशस्तता रहे किसकी अपेक्षा पर धर्मा धर्म स्नुष्ठित स्नुष्ठित सदगुण संपादित पर धर्म को सदगुण करके ठीक ठीक करे उसकी अपेक्षा अपने धर्म करते समय कुछ कमती हो जाए तो भी प्रशस्त रहे स्वधर्म स्थित निधान मरण में अवश्य अपने धर्म में स्थित होकर मरण में प्रशस्त रह किसके अभिषेय प्रशस्तरा धर्म चित्र से जीवित कोई जीवित है पर धर्म करता है उसके अभिषेक अपने धर्म के रूप में मर गया तो भी उसकी अभेशा प्रशस्त करे टीका अर्थ है प्रश्न पूर्वक हेतु महा जो पर धर्म करते हुए ठीक ठीक करते हुए जीवितों की अभिषेक स्वधर्म करके मर जाए तो भी प्रशस्त इससे प्रश्न करते कस्मात प्रश्न पूर्वक हेतु कस्मात कहकर अस्मात हो गया प्रश्न उसका हेतु पर धर्म भयाव नर का लक्षण भयम ये भयम आवहती तो भयाव भय क्या नरकाद्यक्षण भय प्राप्त कराता है यथा टीका में स्वर्म अवधूय परधर्म अनुतिषत स्वधर्म का त्याग करके परम जो करता है सधर्म अतिम अतिक्रमण करना ये दोष दुष्पर दोष रहेगा परिहार नहीं हो सकता है जो शास्त्र में भीत है वर्णाश्रम के लिए विहित है उसका त्याग करना यह दोष हो रही है न तो त्याग साधु साधो तर नहीं अपना धर्म त्याग करना ठीक नहीं है इसके अर्थ है लोगों बोला राग एव अनर्थ मूल तत्वा तो जिज्ञास प्रश्न अनुपति रितिहास अभी आगे अर्जुन प्रश्न लिया अनर्थ का मूल्य क्या है तो पहले अनर्थ का मूल्य कहा है फिर उसकी जिज्ञासा करके प्रश्न करना ठीक नहीं ऐसा संकार करके कहते वास्तव में यद्यपि अनर्थ मूलम पहले कहा है ध्याय तो विषय अनुपुंस पहले आया विषय चिंतना रागदेशो ये से ये भी अभी अभी। रागदेशो ये में चन्ने में से। ये कहा कहा वाले च उत्तम रागदेश रागदेश संक्षिप्त निश्चित इदमे ज्ञात संक्षिप से निश्चय रूप से इदमे यही अनाथ का मूल है ऐसा जानने की इच्छा करते हुए अर्जुन ऐसा जानना चाहता है टीका में विक्षिप्त प्रदेश तो स्थानित विषय पहला आ गया अविराग देशों जैसे परिपंथ स्थान कहा।, कहा गया अनवधारितम अनेकत्र अविवेका अभाव अभिवेक नहीं अविवेक काम आदि भी विकल्पित्व आदि क्या था अनवधारित में क्या अनेक तत्व अनेक स्थान में क्या एक स्थान में नहीं अनेक का अविवेक काम आदि भी विकल्पित अभिवेक काम आदि के द्वारा विभिन्न प्रकार का आ गया कहीं अभिवेक का कहीं काम कहीं राग दृष्टि विभिन्न प्रकार का है अनेक प्रकार का है अनेक अधिक अभी वा बकरा चाहिए ननु मूलम परिवर्तव्यम तथा किमिति ज्ञाते मिश्य अनर्थ का जो मूल है इसको त्याग करना है उसको जानने के लिए क्यों प्रश्न करता है क्या जिससे क्या प्रयोजन है जानने की ऐसा संक्रांत से कहते भाष्य में ज्ञाते ही तस्मिन तत्दा है यत्न कुरिया मिति अर्जुन क्यों पूछता है जो अनर्थ का मूल है उसको जानने पर उसको उच्छेद करें यत्न करो अनर्थ का मूल क्या है पहले जाने उसके उच्छेद के लिए प्रयत्न करें इसलिए प्रश्न कर रहा है कुरियाम तज ज्ञानम अर्थवत इसलिए अनर्थ का ज्ञान अर्थवत् सार्थक जानने पर ही उसका उच्छेद के लिए प्रयत्न करेंगे वाक्यारंभार्थत्म अर्थ शब्द से गृहित प्रश्न वाक्य व्याकर प्रश्न का व्याख्यान करेंगे अर्थ जो श्लोक में है वाक्यारम्भ है प्रश्न प्रश्नवाक्य अर्जुन उवाचुन उवाच अथ कयुक्त पाप चरती पुष्प अनि वार्षेय भला दिवन पुरुषः केन अनिछनि बलादीव निजित पाप चरती एक अय अथ अय प्रयु अनिछनि बलादीव निजि पापम चरती इच्छा नहीं करते तो ही किससे प्रेरित होकर के बल से जैसे नियोजित होकर के अनिच्छा इच्छा नहीं करते तो ही प्राप करता है कारण क्या है अन्य मूल है अर्थ सदैव प्रश्न बाकी भाषा में अर्थ के न प्रयुत किसी हेतु से किस कारण से प्रेरित होकर के प्रयुक्त सन राजा है भुत्य। जैसे मृत्यु इच्छा नहीं कर करना पड़ता राजा से प्रेरित होकर डर अयम पापम कर्मचर आचरती पुरुष पुरुष एक पदे उसका इसकी व्याख्या है पुरुष श्लोक में जैसे पु दीर्घ है एक पदे आच... आचरित आगे पुर्ष बना दो उसका अर्थ है पुरुष दोनों होता है दीर्घि पु होता, होता है और अस होता है स्वयं अनिच्छा नी इच्छा नहीं करते हे भी हे वासनेय विष्णुवंश मैंने अनिच्छा नाने ब्रष्णीकूल प्रसुतिकुले होने वाले बला देव नियोजित बल से नियोजित जैसे एवं पहले का राजा के जैसे नियोजित होकर ठीक है, भृत्य करता है। इच्छा नहीं पर नहीं। अनिच्छा तो भी बला देव दुष्चरित्र प्रेरित दृष्टान्त हमारा जस्ट राजा नहीं करने पड़े बल से ही दुष्चरित्र से प्रेरित होता है राजा कहते इसके मार्ग नहीं चाहनी पर करना पड़ता नहीं तो अपने मृत्यु नियोजित तो से इच्छा सापेक्षता तद अभावे तदस्थिति में आसंख्य होने के लिए कोई मृत्यु नियोज्य होगा इच्छा कुछ इच्छा होना पड़ो इच्छा नहीं हो तो क्यों नियोज्य होगा आसंख्य क्यों कहे तो नहीं राजो वहां डर करके करना पड़ता है इच्छा नहीं करता है ठीक इसी प्रकार ये ने एक श्लोक दिया है दुर्माग में प्राप्त करान लना कौन है श्रद्धा हानि तथा सूर्या दुष्टचित मूढ़ते प्रकृति रश राग देशो च पुष्कल पर धर्म रुचित्युक्ता दुर्मार्ग वाह पैतीसोक जहाँ समाप्त हुई मधुसूदन में श्रद्धा हानि श्रद्धा नहीं होनी शास्त्र में आचार्य में तथा असूया गुण में दोष आविष्कार अच्छा दुस्ट चित्त ढतते रहना कहीं न कहीं कुछ दोष अच्छा खुशी हो उसमें दोष निकालना दुष्ट चित्तम चित्तमय दोष भी चित्तपना है दुष्ट और मूढ़ते मूढ़ता मोहग्रस्त है प्रकृति प्रकृति के अध्ययन शास्त्र का अध्ययन राग देश हो पुष्कल हो साम्य राग देश थोड़ा थोड़ा तो हे कि पुष्कलो अत्यधिक राग देश पर धर्म रुचित्व और पर धर्म रुचि अपने धर्म ही परधर्म रुचि एक अचानक उत्ता दुर्माग हे बाह का ये दुर्मार्ग में प्राप्त कराने वाले सो ये दोष मिला सौ गो बोले सोथर्म रेत पर धर्म रुचित चेतने इति त्यता दुर्मार्गवाह का ये श्लोक हो गया 36 शक्ति हो गया संप्रति प्रतिवचनम प्रस्तुति अभी उत्तर भगवान का आरंभ करते प्रस्तुति आरंभ करते भगवान भाष्य कर श्रेणु तम तम वै ऋणम जो वैर शत्रु सर्वानर्थ करम सर्वानर्थ करने वाले यम तम पृछ्री भगवान वासी छुट गया यम तम पृच्छी श्री भगवान वाचर जो पूछते तुम सब सब अज्ञा अनर्थ तो करने वाला भैरी जिसको तुम पूछे इस श्री भगवान वाचर टीका में तस्वैरितम स्थिति वैरी क्यों है सर्वानर्थ तो कर अप्रस्तुतम किमति प्रस्तुत यदि जो प्रकरण में नहीं उसको क्यों कहते ऐसा संक्रांत से कहते ऐसा नहीं यम तव पृचसी भगवत शौराणिक वचनमद विष्णुपुराणे वक्य भगवत शब्द का निश्चय करने के लिए निर्धारित ऐश्वर्य समग्र धर्म यशस वैराग्य मोक्षण भगती समग्र से सब के साथ स्वायोग करना समग्र से ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से समग्र से यश सामग्र से सम्र से वैराग्य समग्र से मुख्य भग ये को भग शब्द से कहा गया संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण धर्म यश कृति श्री लक्ष्मी वैराग्य और मुख्य मुख्य मुख्य साधन ज्ञान ज्ञान वैराग्य है ये भगत है ये भगवचे समूह समग्र है जिसके पास भगवान टीका नहीं दे दिया समग्र सेत प्रत्येकम विशेषाण ही संपद्य थे समग्र ऐश्वर्य समग्र धर्म समत तथा सर्त पर समुच्चयाथ वैराग्य अथ मुख्य अथ कार्थ तथा तो तो समुचय कणगि वैराग्य और मुख्य मुख्य शब्द तदुपाय ज्ञानम विवक्ष्य मुख्य का ज्ञान उदाहरण महा में लदार वचसस्तात्माष्वरादिष्ठक यस्ुदेव निप्रतिबंधन च वर्त वो भगवान ऐश्वरादिष्कसुदेव नित्य ही अप्रतिबंध तो अनु प्रतिबंध रहित होकर सामस्ते न पूरा ऐश्वर्य से समग्र है संपूर्ण है थोड़े में नहीं और दूसरा भी श्लोक है ठीक है सवाक्य भगवानित संबंध उसके साथ कना युदेव नित्यम अप्रतिबंध न सामस्त्य नर्तते सवाच्य सा भगवान ऐसे संबंध तथे तो वो पौराणिक वाक्यांतर पढ़ते पुराने में आने वाले दूसरे वाक्य पढ़ते उत्पत्तिंच प्रलयंच भूताना नागति गति व्यक्ति विद्या मिद्यांश सभा चे भगवान उत्पत्ति प्रलय भूतागति गति भूत आगती और गति आगामी गत और आगामी संपदा संपदापदी के आगति गति व्यक्ति विद्या में विद्या विद्या इसको भी जानते सवाचे उसको भगवान का हम ठीक है भूता नाम प्रत्येक उत्पत्ति आज भी संबंधित थे भूता भूतानाम प्रलय सबके साथ कारणार्थ हो उत्पत्ति प्रलय शब्दों भूतानाम नाम उत्पत्ति और भूता का प्रलय तो उत्पत्ति और प्रलय क्रिया को जानने वाला नहीं क्रिया तो दूसरे भी जान सकता है उसका कारण उत्पत्ति का कारण प्रलय का कारण इसलिए वह कारणार्थुत्ति प्रलय शब्द उत्पत्ति का कारण प्रलय का कारण उत्पत्ति जो क्रिया प्रलय क्रिया क्रिया मात्र से पुरुषांतर को चलते सम्भावी जान सकता है इसलिए उत्पत्ति का कारण प्रलय का कारण प्राणियों का दृष्ट होती प्रलय होने से प्राणी का दृष्ट समाप्त वह और कैसे उत्पत्ति ये सब जानते है आगत गति आगामी नौ संपद आपदो सूचे आगति गति कहन से आने वाले सम्पद आपद किसको क्या संपत्ति मिलने वाली किसको विपद आने वाली ये विभाग जानते हैं वाक्याम उत्पत्ति प्रणंच इस वाक्य का तात्पर्य भाषे में उत्पत्ति विषय च विज्ञान यदि विषय के ज्ञान जिस कहे स वास्द वाच्यो भगवानी थी। उसको भगवानी से कहानी वेत्ती विद्याम अद्या वेत्तीक्त साक्षात्कार विज्ञान उच्यते साक्षात्कार विज्ञान समग्र ऐश्वर्यादत्ति समुचार विद्याद्यादी सम वसूल सब चकार उतर लक्षण भगवान कितवान्वाचार भगवान भगवान ने कहा उत्तम लक्षण ये भगवत स भगवान उक्त लक्षण भगवान का लक्षण बता दिया इस भगवान शिक्षण क्या कहा तदा काम की श्री भगवान श्री भगवाच काम एष क्रोध एष रज गुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा महाशनो महापापमा विध्येन मिह वै दिन महाशनो महापापमास काम ऐसा क्रोध ये काम है और क्रोध क्रोधय रजोगुण समुद्र रजोगुण समुद्र यश उत्पत् काम क्रोध होता है काम क्रोध से रजगुण बढ़ता है महासन महत आसनमासन ये काम क्रोध के उसका असन भोजन महत्व महाशन जितने प्राप्त तो हो इच्छा समाप्त नहीं होती और चाहे और चाहे इच्छा बढ़ती जाती महाशन असन भोजन बहुत है महा महान अति पापी अतिपी पाप्य थे यही विधि यही वैरी सर्वानी इसको समझ काम क्रोधे जो रजगुण होता है काम काम सर्वोकशत्रु यहां प्राप्ति प्राणीना स यह काम प्रत्य क्रोध के नणमती ये काम कामी, सर्व सब के ये का कामी भी भी से। से काम ही सर्वलोक शत्रु सबके शत्रु है सर्व अनर्थ प्राप्ति का कारण है प्राणी ना जनिमिता सर्व अनर्थ प्रति जिसके कारण ही अनर्थ प्राप्ति होती काम इच्छा विभिन्न विषय साम प्रतिहत के नचार प्रतिहत हुआ नष्ट हो गया प्रतिबंधक हो गया विरुद्ध हो गया तो क्रोधत्व तो नहीं क्रोध होता है कोई चाहते नहीं मिला तो क्रोध होता है अर्था क्रोधो भी है सै क्रोधे क्रोध परिणत हो जाता है ठीक है में काम से सर्वोकशत्रुत्व विषय के सर्वोकशत्र क्यों है? यमित सर्वानाप्ति का तथा तो कथम तस्व क्रोधत्व एकामी एक क्रोधे क्यों होगा स एस कतिहत क्रोधत्ण अतः क्रोधो रुस रजोगुणमित करज तद्गुण से रजोगुण रजगुणसमद काम से सकाम रजोगुणसम रजगुण कारण सकामजगुणसम रजगुण से समधव अथवा रजोगुण का कारण समय उत्पत्तिण रजगुण का भी उत्पत्तिण का किस प्रकार रजोगुणों समुद्र हो ये रजगुण उसकी उत्पत्ति है काम की ऐसा है अथवा रजगुणों का भी उत्पत्ति कारण अर्थात काम रजोगुण से बढ़ता है और काम से रजगुण बढ़ता है काम ही उद्भुत हो रज प्रवर्तन पुरुष प्रवर्ती काम यदि अधिक होता है इच्छा अधिक हुआ रजगुणों को बढ़ा करके पुरुषों प्रवृत्ति कराता है आगे कहते तो अहम कारित दुखिता नज कार्य सेवा दुप्रवृत दुखी दुखी हुए किस कार्य में रजोगी के कार्य में प्रवृत्त हुआ दुखी हुआ आगे कहते से काम करने लगा तृष्ण आए कार्य रज कार्य सेवान प्रलाप करते दुखी से ही काम करने लगा देखते महाशन महादशन से महासन महादशन अतएव महाप्रापना इसलिए महादर्शन से कामें न काम नहीं प्रेरितो जंतु पाप कर काम से इच्छा से प्रेरित हो गए करता है अतो विधेयन काम संसार बैरिन ये काम क्रोध हेत्व्य कारणं कथी काम क्रोध उसका कारण है रजगुण कारण द्वारा काम आदि हेत्व तो काम आदि हे कारण के द्वारा रजगुण के द्वारा कार्य द्वारा तो भी ते कार्य भी रजगुण है काम क्रोध का इसलिए उसके द्वारा भी काम करते का। रजगुण से समुभव काम से पुरुष प्रवर्तक होते है वह न रजगुण जनकत्म इत आशंके कहते है काम तो पुरुष का प्रवर्तक है रजगुणों का तो जनक नहीं होता है कहते नहीं काम हो ही उद्भुत होकर रज को बढ़ाकर के पुरुष को प्रवृत्त कराता है तत्व अनुभव अनुसार लोक प्रसिद्धि प्रमाण कहते हैं प्रसिद्धि सब कहते हैं दुखी होने कृष्ण आशी में लगा दुखी होकर तसे से योग्य योग्य विभाग मंत्रण बहु विषय रजोगुण होने से काम जब अधिक हो जाता है बहुत इच्छा करता है और क्या योग्य क्या योग्य विचार नहीं करता है इसे महासन जितने सब विषय वो चाहिए वो चाहिए बहुत चाहिए बहु विषय तो प्रयुक्तम कार्य निर्देश बहु विषय होने के का कारण उसका क्या कार्य अत विध्यनम कामम यह संसार है सर्व सर्विषेते भी कुतो से, से पापत्म पाप क्यों हुआ? क्यों कामे नहीं प्रेरित तो जंतु पाप करता है बहुत काम इच्छा पर भी पाप करने लगता है काम से उक्त विशेषण होते फलित ये विशेषण वाला कामन से अतः एनम कामम संसार वैरम विधि ये वैरी ओ सनो